देहो रविजी श्लोक बोलेंगे अहम दृष्टि सिद्धो देहो दृश्य स्थित्मीति कथम सीधा समझे विख्यात एकने सै कहमा अहम दृष्ट तया सिो देहो दृश्य तया स्थि ख्याथिपर स्थूलता कथम सियादेह कहुमा अहम दृश्रित सिद्धो देहो दृश्यतया स्थित मैं निर्देश कथम सियादेह क साक्षी दृष्टा चैतन्य जो हमारा वास्तव स्वरूप है यह और ये देह ये दोनों के बीच में ने दिखा रहे हैं ने दिखना अर्थात ये संस्कार हमारे अंदर दृढ़ होगा कि हम ये देह से भिन्न है तब तो देह में तादात्म्य होकर के जो सुख दुख अनुभव वो होता है और नहीं बना ये अभिप्राय है आगे तैतीस श्लोक में टीका में हैं। कहते हैं पुनर पुनर्वैलक्षण्यारम आह और वैलक्षण्यारम कहते हैं वैलक्षण्यारम इसमें समास कैसे कहेंगे अन्यत विलक्षण नहीं है शब्द क्या है अन्यत वैलक्षण्यम अन्यत वैलक्षण्यम इति वैलक्षण्यारम किंतु वैलक्षण्य कैसे बनेगा वो विलक्षण से भाव तो इति वैलक्षण्यम ये शय प्रत्यय हो जाता है अच्छा तो और, और भी वैलक्षण्यम दिखा रहे हैं वैलक्षण्यम का अर्थ विलक्षणता विलक्षणत्व और विलक्षणत्व दिखाते हैं किसका किसका बीच में साक्षी और देहा का बीच में कार प्रतीयते साक्षात् कथ सैदेह कह पुमा इति साक्षात् अहम् तु देहो नित्यं विकारवान् विकारन प्रतियते इति प्रतीयते पुमान् देहक स्यात् अहम विकारहीन भाव पदार्थ में कितने विकार होते हैं छः क्या क्या जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते विपक्षीते अप्यते विनश्यते छे विकार नहीं है विकारहीन कैसे समा सकेंगे विकार ये हीन हीन अर्थात तो ये नहीं है इसमें तो पंच में आ जाएगा विकारे इस प्रकार के हो जाएगा विकार से है ठीक भिका, है विकारे भ्योहीन तो विकार जिसमें नहीं है और तू तू करके किंतु किंतु जहाँ दिखाते हैं तो पूर्व में जो कहा गया उससे भिन्न कहना ये चाहते है किंतु देहः नित्यम विकारवान नित्यम नित्यम यथा सियात तथा तो अर्थात तो देह तो हमेशा विकारवान रहेगा ही रहेगा क्योंकि देह की पहले देह का जन्म होगा जायते ये तो प्रारंभ हो गया उसका विकार तो देह सर्वदा विकारवान ही होगा विकारवान में विग्रह कैसे कहेंगे विकारो अस्ति इति विकारवान मतु प्रत्यय होता है तो में आएगा आप लोग देखेंगे जिसे हैं धनवान गुणवान इस प्रकार के हो जाते हैं तो मतुभ का मकार को बकार माद उपाय मधुर वो ये वेभ्य साक्षात प्रतीयते ये देह विकार वाला है ये साक्षात दिखता है ना किसको पूछना पड़ता है ये जायते अस्थि वर्धते ये साक्षात दिखता है साक्षात तो, प्रतीयते प्रतीयते में धातु क्या हो जाएगा ये ये कर्तरी हुआ कर्मणी हुआ कर्मणी तो धातु हो जाएगा इनगतो प्रति उपसर्ग है इन गये किस सूत्र से आएगा सर्वधातु से और इण गो धातु परोश है आत्मनिपद है प्रति प्रतीयते कैसे हो गया किस सूत्र से हो गया प्रति प्रतीयते भावकर्मणो हो बाव कर्मनों। बाव कर्मनों। तो प्रति प्रति अर तो प्रतीय अर्थात प्रतीति का विषय है कर्म साक्षात प्रतीयते साक्ष्य दिखता है अर्थात ये कोई अनुमान करने का आवश्यक नहीं है इति इति अर्थात इस कारण से कथम पुमान देह कह सियात ये अर्थात ये साक्षी पुरुष ये देहक कैसे हो जाएगा जा। देह कह कहा था स्वार्थ हो जाएगा अथवा कुछ इतर में भी क्रत्योग है सकते हैं यहाँ तो टीका में दिया था स्वार्थ में कम प्रत्योग किया टीका मेंख्याता अहम शब्द व्याख्याता तो व्याख्यार्थ तो में समाज कैसे कहेंगे अहम को कह देगा श्री सीधो भोगी व्याख्या तो अर्थो यश अहम पद का अर्थ पहले व्याख्यान कर दिया गया था <coughs> तो अहम पद का सर्वदा लिखता था अहम अहमिति उसका आगे क्या कहता था सब्दा, सब्दा प्रत्यालूं। शब्द प्रत्यालंबन तो अहम शब्द प्रत्यालम्बन तो अहम शब्द प्रत्यालंबन में दो घटक है क्या क्या हो जाएगा अहम शब्द आलम्बन अहम प्रत्यालम तो अहम शब्द का आलम्बन और प्रत्यय का आलम्बन अहम शब्द का आलम्बन एक कंबू मान अगर मिट्टी मृण मृत तो पदार्थ नहीं है तो आप घट ऐसे उच्चारण कर सकते हैं तो वही हो गया आलम्बन वो है बोल करके आप घटो शब्द व्यवहार करते हैं तो घटो शब्द का वो आलम्बन हुआ इसी प्रकार की घटो अर्थ अगर अर्थ नहीं रहेगा तो आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे आपका बुद्धि में वो नहीं आएगा प्रत्येक प्रत्येक अर्थात ज्ञान ज्ञान का आलम्बन क्या है कहते वो अर्थ अगर वो अर्थ नहीं रहेगा कहने बंध्या पुत्र या बुद्धि में नहीं आएगा कुछ तो हम शब्द का आलम्बन अहम प्रत्यय का आलम्बन कौन है आत्मा हैत्मा कहा जाता तो यहाँ इसलिए कह दिया कि अहम व्याख्यात अर्थ है इसको फिर और कहने का जरूरत नहीं अहम विकारहीन विकार कहते जायत अस्थि इत्यादि ष विकारही न तो ये छह विकार ये नहीं है आप लोगों का अभी पूर्व कृदंत निष्ठा तो पूर्व कृदंत में आएगा ना तो ये हो गया ये न, ये न, में धातु क्या होगा से आगे निष्ठा हो गया निष्ठा होने के बाद पर तो हो गया ही न दीर्घ अच्छा अभी तव को न कैसे हो जाएगा ओदितस्चा। ओदितस्चा। ओदितस्चा। ही न अर्थात विकार से ही न तू बैलक्षण्य जो हम विकार ही नु तू कह कर वैलक्षण्य अर्थात विलक्षणता दिखाया जा रहा है मैं और शरीर देह ये दोनों में विलक्षणता है इसको तू शब्द से दिखाते हैं किंतु देहो नित्यम नित्यम अर्थात सर्वकालम नित्यम यथास्यात तथा कहते हैं सर्वकालम हमेशा इसका उत्पत्ति से लेकर के तो होगा अत्र प्रमाणम अतः देह है इसमें क्या प्रमाण है अतः श्लोक में कहा साक्षात प्रतीयते ये तो साक्षात दिखता है इति साक्षात अर्थात तो प्रत्यक्ष प्रमाण न प्रतीयते देह विकार जन्म हुआ फिर वृद्धि होती है अपक्ष होता है परिणाम होता है तो साक्षात प्रतीयते विनाश होता है दूसरों का दिखता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण न प्रतीय प्रत्यक्ष प्रमाण न इसमें समास कैसे कहेंगे प्रमाण कौन कह सा लिंग होगा नपुंसिंग लिट हुआ है तो इसलिए कैसा कहेंगे विग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण च नपुंस का लिंग है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण में धातु क्या होगा मांग, मांग, मांग माने उसे लूट हो गया तो प्रमाण ये प्रमाण मांग माने से लूट हो गया हो गया। तो होने से ये न हो गया अटकू पम से हो जाएगा समान पद है समान पद है नहीं है तो ये लघु में नहीं ये सूत्र ये कृत्य चह तो कृतनिष्ठ नकार को नकार हो जाएगा उपसर्गस्थाद निमित्ताद परस्य उपसर्ग में निमित्त रहे उसके पर में और कृतस्थ नकार होना चाहिए अब यह नकार किसका है कृत का ल्यूट का तो होने से कृतस्थ नकार हुआ उपसर्ग में निमित्त रहेगा कृतस्थ नकार को नकार हो जाएगा किंतु वो नकार अच के पर्व में होना चाहिए कृति अचह अच्छा, अच अच्छ के पर में होना चाहिए तो यहाँ जो नकार है अन में है तो होने से उन्न तो हो गया कृत्य अचह अच्छा, ये सूत्र तो यहाँ जब दसम पीठाधीश्वर थे महाराज जी तो कुटिया में रहते थे गंगा जी का तरफ तो दसम पीठाधीश्वर पूछे उनके मतलब ये को विद्यम को कि निर्माण भी है और निर्माण भी है निर्माण मोहजी तो संघ तो पूछे या निर्माण कैसे हो गया या निर्माणों कैसे हो गया लोगों को पता नहीं फिर खोज खोज के कहा जाएंगे हमारे महारि के पास हमारे <laughs> तो गए थे तो फिर बोल दे ये सूत्रों से ये हो रहा है तो वो लोग आकर के फिर बता दिए महाराजी तो इससे होगा महाराज बोले ये आप लोगों का बुद्धि नहीं है आप बोलिए कहाँ से इसको आपको पता बोले और जाएंगे उधर ही गए ये निर्माण और निर्माण ये अर्थात एक में निर्माण अगर मांग माने धातु लेंगे तो तो ये हो जाएगा निर्माण हो जाएगा किंतु तो अगर मनो ज्ञान धातु ले लेंगे मनो ज्ञान में जो नकार है वो कृतस्थ है क्या नहीं है तो नहीं होने से उसको नहीं होगा निर्माण घय हो गया घय होकर के निर्माण हुआ वहा नहीं होने से होने का नहीं हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण न प्रतीय का अर्थ अनुभूयते अनुभव होता है अनुभूयते में धातु क्या है भू सप्तायन धातु ये सकर्मक है अकर्मक है अकर्मक, अकर्मक धातु से कर्मणि प्रयोग कैसे हो गया भावकर्मण सूत्र किंतु होगा कैसे ये अकर्मक धातु है ना अनु उपसर्ग पूर्वक होने से अर्थ बदलता है अर्थ बदलने से ये सकर्मक हुआ एक कर्म प्रत्यक्ष एवं सती इस प्रकार के होने से अर्थात देह का जो लक्षण है और स्वरूप का पुरुष का जो लक्षण है ये विपरीत है विपरीत होने से देह कह पुमान कथम पुमान कथम देह कह जो हमारा स्वरूप है साक्षी है वो देह कैसे हो जाएगा ये श्लोक उच्चारण करेंगे एवं युक्तिया एवं युक्तिया युक्ति के द्वारा अभी युक्त होना वो नुर्गो होगा युक्ति के द्वारा एवं युक्तिया युक्ति के द्वारा देहात्मोर व्यम उदात्मा का वैलक्षण्यम कह करके उक्त्वा। उक्त्वा में धातु क्या है वर्ष परिवार में और दूसरा धातु हो सकता है, है। आगे प्रत्यय हो गया तौा, तौा, किस सूत्र से समान असर नहीं हुआ समान की थे से बच गो बची स्वी आजादी तो हो गया कि देहात्मनोर वैलक्षण्यम उत्तव देहात्म समाज कैसे देहात्मनो समाज कैसे के कहेंगे देह आत्मा चा देहात्मात्मो देहात्मा देहात्मा दे आगे तयो देहात्म तय देहात्मो इनका वैलक्षण्यम कह करके अभी युक्ति से तर्क से बताए यहाँ तक अभी श्रुत्या श्रुति भी कह रही है देहर आत्मा ये भिन्नता है परमिति यस्त्ति तया तया विणीत विमूढ़ कथ सदमा पुमान। तया श्रुत्या पुषलक्षण विमूढ़ कथम पुमा देहक इति ये श्रुति टीका में दे दिया देखिए देखिये परम ना गलत लिख दिया परम ना परमस्त किम पर होना चाहिए न ज्यायोशिक अच्छा ये कुछ पाठ भेद दिया यमा परम पर न परमस्ति किंचिद यस्म नो न ज्याय कशिद दो बार लिखा ठीक है ये भी पाठ हो सकता है वृक्ष एवस्तो दिव्यतिष्ठ तेक स्नद पूर्ण पुरुषे नर्व ठीक तो है आगे तो यह कहते हैं श्रुति कहती है कि यस्मा परम न, न किंचिद अस्थि जिससे कुछ पर भी नहीं है और अपर भी नहीं है अर्थात जिससे कुछ और श्रेष्ठ पर नहीं है और जिसे कुछ अपर अर्थात कुछ भिन्न पदार्थ ये भी और मतलब कुछ निकृष्ट पदार्थ ये भी नहीं है क्योंकि यही सब है होने से इससे कुछ उत्कृष्ट भी नहीं है उससे कुछ निकृष्ट भी नहीं है तो, और दूसरा कहते हैं अणियो न जियायो अणियो अर्थात परिमाण वाचक क्षुद्र ज्याय परिमाणवाचक बृहत ज्याय अर्थात बृहत अणिय अर्थात अणु अणु को कहा जाता है अणिय और बृहतर को कहा जाएगा ज्यादा प्रत्यय होता है जो तो तो तो में आएगा तो। जिससे कुछ छोटा भी नहीं है कुछ बड़ा भी नहीं है तो कुछ पर अर्थात श्रेष्ठ नहीं है कुछ निकृष्ट भी नहीं है उत्कृष्ट निकृष्ट नहीं है छोटा बड़ा नहीं है ज्याय कश्चित कश्चित अर्थात कुछ भी वृक्ष एव स्तब दिवी तिष्ठति वृक्ष एवं स्तब्ध जैसे वृक्ष निष्क्रिय होकर के खड़ा रहता है चलने से अलग बात है नहीं तो निष्क्रिय रहता है तो यही कहने का तात्पर्य है कि निष्क्रिय हुआ वृक्ष एवं स्तब्ध स्तब्ध अर्थात कोई क्रिया नहीं है हलन नहीं है कहते बुद्धि एकदम रुके क्या करना है पता नहीं है इस प्रकार उसको स्तब्ध कहते हैं वृक्ष एवं स्तब्ध दिवी तिषति दिव्य दिव्य दिवलोक दिव्योक अर्थात प्रकाशमान तात्पर्य है तेन पुरुषेण पूर्णम तेन पुरुषेण वही पुरुष है उसी के द्वारा इदम सर्वं पूर्णम ये पूरा जगत उसी के द्वारा पूर्ण अर्थात वो जगत में व्याप्त है, है। यह श्रुति क्या कह देता है कहते है कि यह पदार्थ जो है वह निष्क्रिय है वही व्यापक है उससे कुछ बड़ा छोटा नहीं है अर्थात इसे अतिरिक्त तो कुछ भी पदार्थ नहीं है तो ऐसा जो पदार्थ हो होगा वो नित्य होगा वो देह कैसे हो जाएगा तो देह जो है कहते है देह से पर देह से अपर देह से अणिय देह से ज्याय ये सब नहीं है क्या है तो इसलिए ये देह और पुरुष कैसे समान हो जाएंगे ये श्रुति भी वो बात कहती है आगे श्लोक में यमा पर यह श्रुति हो गया तैयाुत्याक्षण पुरुष पुरुषस्य लक्षण पुरुष अर्थात चैतन्य चैतन्य का लक्षण विमूढ़ जिससे मूढ़ चला गया मूढ़त्व अर्थ अभिवेक जिससे अभिवेक चला गया अर्थात जो विवेकी है ज्ञानी मूढ़ना तो अर्थात तो ज्ञानी ना इसका अर्थ हो गया साधारण विमूड शब्द व्यवहार हो जाता है विशेष मूढ़ यहाँ किन्तु विगतो मूढ़ो ये नर्थात विशेष न्या गया है ज्ञानियों के द्वारा पुरुषों का लक्षण इसी प्रकार के निर्णय किया गया ये विमूढ़ना का इस प्रकार अर्थ लेंगे था नहीं तो तो यस्मात परमिति श्रुतिया पुरुष का लक्षण निर्णित तो हुआ है ये विमूडे न किंतु विपरीत करके वो निर्णय करता है ये अर्थात विमूडे न जो लौकिक प्रयोग होता है ये भी अर्थ हो सकता है दिए हैं टीका में दोनों प्रकार के अर्थ होगा अर्थात तो द्वितीय पक्ष में तो कथम विमूढ़ इस प्रकार की ये विमूढ़ के द्वारा ये देह पुरुष देह है ऐसा कैसे कहा जाता है जबकि श्रुति में तो पुरुष का लक्षण अलग कहा गया है तो ये विमुढ़ मूर्ख इस प्रकार की अर्थ लेकर के कहा अच्छा आगे टीका में श्रुतिया करणे तृतीया जो श्लोक में प्रथम पाद में दिया श्रुतिया श्रुतिया अर्थात तो करण में तृतीया अर्थात तो के द्वारा क्यों कहते हैं कर्ता हो गया विमूढ़ ये हो गया कर्ता ज्ञानी विमूढ़ शब्द का अर्थ ज्ञानी श्रुतिया श्रुति अर्थात करण इसके द्वारा पुरुषस्य से आत्मनोलक्षण जो श्लोक में है पुरुष लक्षण तो पुरुष से पुरुष से करता आत्मनोलक्षणम तो पुरुष लक्षण में क्या समास नहीं कहते तो तो क्या होता अर्थात मान लीजिए की श्रुति ही करता है कर्मणि प्रयोग हो गया इस प्रकार के मान लिया अर्थात श्रुति के द्वारा कहा गया में तो स्वामी करण ही होता है जैसे कहा जाएगा की श्रुति श्रुति उत्तर कही है तो उसको जब हम मतलब कर्मणि प्रयोग ले लेंगे कहते श्रुत्या उक्तम जब श्रुत्या उक्तम कह दिया जाएगा कर्ता कौन होगा श्रुति ही कर्ता है किन्तु अभी हम उसको का प्रयोग कर दिए जैसा कह जाएगा देवदत्व गच्छती ग्रामम ग उसको हम कर्म वाची कर देंगे करते देवदत्ते न ग्रामो गम्यते इस प्रकार की हो जाएगा किंतु करता कौन रहा देवदत्त ही करता रहेगा उसको तो तो हम कर्मण प्रयोग कर दिए तो इसी प्रकार की यहाँ कोई मान लेगा कि श्रुति करता है मतलब जो कहने का निर्णय करने का करता श्रुति ही है अर्थात श्रुत्या विनिर्णित श्रुति के द्वारा निर्णय किया गया है निर्णय करने वाली श्रुति ही है तो करता हो जाएगी कहते नहीं नहीं नहीं तो कर्ण है कर्ता कौन होगा विमूढ़ इस प्रकार श्रुतिया तृतीय पुरुष से पुरुष से आत्मन लक्षण विमूढ़ मूढ़ भाव मूढ़ भाव मूढ़त्व तो विगतो मूढ़ स विमूढ़ इस प्रकार के मूढ़त्व तो यहाँ दिया नहीं है श्लोक में तो विमूढ़ न दिया है विग्रह दिखाने का समय देते हैं विगतो मूढ़ भावो यू भाव भावत्व मूढ़त्व कितु मूढ़त्व तो, तो, कि तो, तो, तो प्रत्यय तो दिखता नहीं आप कहा से ले आते हैं तो प्रत्यय नहीं लगा करके भी व्यवहार होता है और तो प्रत्यय तथा भाव प्रत्यय यहाँ अंतर्भूत हुआ है इसमें प्रमाण क्या है तो प्रत्यय वहाँ नहीं है किंतु अर्थ करने का समय कहते हैं यहाँ तो प्रत्यय है इसमें प्रमाण है द्विवचन है सूत्र द्वि कहने से कितने है दो।, दो और एक कहने से तो द्वि और एक मिलकर के द्विवचन होगा ना बहुवचन होगा तो कहना चाहिए द्वि एक बहुवचन हो गए दो और एक मिलकर के होना चाहिए किन्तु वहां का द्वे क्योर स्वयं पाणिनि महर्षि कहते हैं द्वे कयोर अर्थात तो वहां वो द्वे कयोर द्वि और एक और लेना नहीं चाहते हैं इसलिए वृत्ति क्या कहते हैं द्वित्व द्वितीय अर्थात द्वी का अर्थ द्वित एक का एक अर्थ एकत्व तो अभी द्वित्व एकत्व तो कितना हो गया दो, दो हो गया तो द्वित्व एकत्व को दो ले करके सूत्रकार कहें द्वे क्योर ये प्रमाण देते हैं त्व तो प्रत्यय व्यवहार के बिना भी त्व तो प्रत्यय यहाँ अंतर्भूत है भाव प्रत्यय अंतर्भूत इसको कहते हैं भाव प्रधान निर्देश वहा भाव प्रत्यय नहीं है किंतु तो उसमें निर्देश किया गया है भाव को लेकर के विगत मूढ़ भावे न अर्थात अति चतुरेण अति चतुर अर्थात ज्ञानी न श्रुति अर्थ विवेचन कुशलन श्रुति का जो अर्थ इसमें समाज देखिए था कुशल है न इसमें समाज को श्रुते है अर्थ अर्थ आगे विवेचना विवेचन में धातु क्या हो जाएगा विचित विचित्रावे पृथक भाव है तस्वीर विवेचना आगे तस्मिन कुशल उसमें कुशल तो श्रुति का अर्थ का विवेचन करने में कुशल तो ये ज्ञानी कुशल तेनाल है नर्थ है नुति का अर्थ सृष्टि श्रुति का अर्थ उसका विवेचन उसमें कुशलम तस्मिन कुशल तो श्रुति अर्थ विवेचन करने में जो कुशल है अच्छा अभी विमू इन में क्या विभक्ति दिया है तृतीया कहते हैं यम कर्तरी तृतीया श्रुतिया में क्या तृतीया दिया था करण तृतीया अर्थात कर्ता हो जाएगा ये ज्ञानी और श्रुति हो गई करण अर्थात विवेकी ज्ञानी श्रुति के द्वारा ये निर्णय किए हैं ये ये देहर इसमें स्वरूप में ये अंतर है निर्णितम विशेषण निर्णितम कहते हैं विचार्य स्थापितम विचार करके स्थापन किए हैं विचारियण स्थापितम स्थापितम में पकार किस सूत्र से आया और्ति और्ति लिदी लिदी। नो तो स्थापितम धातु हो गया स्थापी स्थापी के आगे निष्ठा प्रत्यय हो गया तभी स्थापित धातु अनेक हो गया से निष्ठा को ईट हो जाएगा तो स्थापी आगे इत तो फिर ये स्थापी में ये नीच कैसे लोप होगा निष्ठा निष्ठा तो स्थापित स्थापितम स्थापितम अर्थात तो ऐसे तो निर्णय किया गया विचार्य स्थापितम विचार करके ऐसे स्थापन किया गया है निश्चय किया गया है आगे विचार्य इसमें धातु हो गया चरोग तो कैसे बनेगा विचार्य शब्द का क्या अर्थ है विचार करके ऐसे निश्चय किया गया स्थापित तो करेंगे क्या करेंगे पहले निच से धातु हो गया चारी चारी के आगे फिर ले कर देंगे लेप का बचेगा य तो फिर हो जाएगा नैर तो नीति से लोक हो गया विचार ये विचार करके स्थापन किया गया है अन्यत पूर्ववत अन्यत अर्थात कथम से देह कहुमन ये पूर्व जैसा हो जाएगा यद वृत्या कर्तृपदम पहले था श्रुत्या करण था अभी श्रुति को कर्ता ले लेंगे तो श्रुति को अगर कर्ता ले लेंगे फिर ये बिमुढ़ न ये किधर जाएगा कहते हैं अश्विन पक्षे, क्योंकि श्रुति के द्वारा भी निर्णित तो हो गया श्रुति कर्ता हो गई कहते हैं अश्विन पक्षे अस्मिन पक्ष बिमु नहात्मवादीन प्रति संबोधनम देहात्मवादी चार बा को कहा जाता है बिमुढ़ न कैसे कहते हैं विमुढ़ा इन इन अर्थात मुख्य सरदार कहते मूर्खों का सरदार जिसको हिंदी में कहते हैं कि उसका कहता है न तीन तो इन इन अर्थात स्वामीन है विमूढ़ा स्वामीन अर्थात विमूढ़ों का जो मुख्य है तो उसको कहा जाएगा विमूढ़ यहाँ तृतीया तो नहीं है ये संबोधन है इन नीन अर्थात मुख्य प्रधान अर्थात मूर्ख शिरोमणिवाद श्रुतिम न आद्रियसे इति भाव तमूढ़ तो अर्थात हे विमून त कथम देह कह पुमा सैसे तो आप ये कहते हैं न आदरी से आदर नहीं करता है अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे न केवलम अनया एकुतिया विनर्णीता किंतु अन्य अभी इतिहाम यस्मा परम न पिंचो न ज्यायश्च कचिद ये श्वेता सूत्र अच्छा वहाँ देखिए लिख दिया अंतिम पंक्ति में पूर्व पृष्ठ में प्रसिद्धया तैत्श्रुत तो दिया ये श्वेता सूत्र है श्वेता सूत्र तीन न ये मंत्र है यह अंतिम पूर्व प्रश्न का टीका में अंतिम पंक्ति में है नहीं होगा। तैतरीय तो दे दिया ना उसका नीचे लिख दे श्वेता श्वेतर तीन न ये हो सकता है कि तैतरीय तो का कहीं आरण्य का अंश में ये है हम लोग जितना पढ़ते हैं तैतरीय तो का वो तो केवल उसका उपनिषद अंश है वो तीन अध्याय मात्र है तो बाकी किंतु बहुत अध्याय 40 अध्याय है तैतरीय तो श्रुति तीन न श्वेता सूत्र का इसलिए काटना नहीं तैतरीय श्रुतिया का अर्थात तैतरीय श्रुति में भी ये हो सकता है कहीं किंतु हम लोग जो तैतरीय तो उपनिषद पढ़ते हैं उसमें नहीं है अच्छा ये तो श्वेता सूत्र में तीन न है त्वतीय तो अध्याय का नव मंत्र है आगे न केवलम अनया एकया श्रुतिया विनिर्णित केवल ये एक ही श्रुति के द्वारा ये निर्णय हुआ ऐसा नहीं है में को क्या है सूत्र से हो गया अनया एक अन या श्रुतिया एक या में प्रापिका क्या है एक या विनिर्णित केवल एक ही श्रुति के द्वारा निर्णय किया गया ऐसा नहीं है किंतु अन्य अभी अन्य श्रुति के द्वारा भी निर्णय ऐसा हुआ है सर्व पुरुष सर्व पुरुष ए, ए या तो पुरुष पुरुष संजिते संजिते यतः सुक्षस्युच्यते युत्या कथम सैदेह कमा एक कौन सा श्लोक संख्या क्या चल रहा है ये पाठ मूल में सर्वम लीजिए क्योंकि प्रतीक भी दिया है सर्वम हम्म अनुसार है वहाँ अच्छा पुरुष पुरुष संजिते युषसूक् सर्व पुषति अभी उच्यतेपिका अच्छा। अन्वय युषसंगीते सूक्त अपि वहाँ ले लेंगे यहाँ अपि उच्यते उच्यते उच्युत आगे कथम पुमा देह क्योंकि अपि क्या यूंकि पुरुष सूक्त है तो ये जो हम लोग रुद्री पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय उसका कैसे आरंभ है सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सबुम सर्वत्या अत्यतिष्ठ दसांगुलते है आगे पुरुष एवेदं सर्व उसी को टीका में द्वितीय पंक्ति में दे दिया पुरुष एव इदं सर्वम वो पुरुष सूक्त आगे है तो पुरुष संगीत ये सूत्र पुरुष संगीत अर्थात पुरुष संज्ञा संजात अश्य संजाता अश तो पुरुष तो संगीत कहा जाएगा संज्ञा संजाता इति संगीत हो जाएगा उसको पुरुष सुप्त कहा जाता है पुरुष संगीत संगीत अर्थात नाम वाला पुरुष संज्ञा वाला जो सुप्त सुप्त अर्थात जो मंत्र है तो पुरुष संगीत सुप्त में भी कहा गया ये बात सर्व पुरुष एवं ये पूरा सर्वम सर्वम कह करके जो सब ग्राह्य है मनोग्राह्य है वो सब पुरुष ही है अर्थात ये सब पुरुष में कल्पित है अध्यस्त है ये सूक्ति के द्वारा पुरुष सुक्त के द्वारा भी कहा जाता है तो श्रुतिया मन के द्वारा अग्राह्य ब्रह्म पुरुष जो कि मन के द्वारा अग्राह्य कह दिया जाएगा मन के द्वारा ग्राह्य जितने सारे कार्य वर्ग सब मन के द्वारा ग्राह्य कर हैं जाएंगे के द्वारा ग्राह्य नहीं है मन के द्वारा ग्राह्य हो जाएंगे ये सब पुरुष ही है अर्थात पुरुष ही ये सब रूप से दिख रहा है तो कथम देह कह पुमा, कथम देहकह देह कह सिया तो सब पुरुष ही है अर्थात वास्तविक पुरुष व्यापक है ये कहने का तात्पर्य है अधिष्ठान तत्व तो है सर्वम पुरुष अर्थात जैसे कहते ये जो सर्प ये सर्प है ये रजु ही है इसी प्रकार की सर्व सर्वम अर्थात जो अध्यस्त पुरुष पुरुष अर्थात जो अधिष्ठान है कहते हैं सर्पो रजु इस प्रकार के हैं सर्वम पुरुष जैसे सर्वम ब्रह्म आता है सौंदो्य में इसी प्रकार की सर्वम पुरुष सर्वम का अनुवाद करता है क्यों सर्वम प्रत्यक्ष होता है जो दिखता है उसका अनुवाद कर देगा पर्वतो बिमान पर्वत दिखता है उसका अनुवाद कर दिया बंदी नहीं दिखती है उसका विधान कर देते हैं इसी प्रकार की यहाँ श्रुति कह देती है सर्वम जो दिखता है उससे पुरुष ही है तो होने से अर्थात पुरुष ये व्यापक है अधिष्ठान है और बाकी ये सब जो सर्वम दिखता है इनका कोई सत्ता ही नहीं है अगर ऐसा स्थिति है तो यह कुमान जो पुरुष है वो देह कैसे हो जाएगा ये तो पुरुष ही केवल है ये जब देह इत्यादि ये सब पुरुष ही है और पुरुषों से भिन्न नहीं है सर्वं इसको सर्वम पुरुष बादस्थि पुरुषो अस्थि इसको सामान अधिकरण्य चारे होता है ये तो हो गया बाद सामान अधिकरण्यम सर्वम नास्ति पुरुषो अस्थि और द्वितीय प्रकार के कहा जाएगा आरोप मन आरोप अर्थात तो जानते हैं वो नहीं है फिर भी आरोप करके करते हैं जैसे शालग्राम कहते हैं कि विष्णु जानते हैं कि विष्णु नहीं है कहते हैं कि शालग्राम विष्णु समानाधिकरण कर देते हैं तो ये शिवलिंग कहते हैं लिंग ये शिवजी है ये सब कहते हैं आरोप समानाधिकरण और तृतीय प्रकार की हो गया अच्छा प्रथम हो गया बाध द्वितीय प्रकार कहते हैं मुख्य समानाधिकरण है मुख्य कहते हैं द्विजोत्तम ब्राह्मण अर्थात ये मुख्य है जैसे तथ त्व असी ये ये मुख्य सामान अधिकरण है जो तत् है वही त्वम है वो मुख्य सामान अधिकरण अच्छा और तृतीय हो गया अध्यास जो आरोप कहती है जो जहाँ नहीं है आरोप करके आरोप करने के समय जानता है ये नहीं है फिर भी आरोप करके करता है मनोब्रम्हेति उपासित ये स्त्रुति का उदाहरण देते हैं और चतुर्थ हो गया विशेषण विशेष्य नीलम उत्पलम यहाँ सामान अधिकरण करते हैं? भिशेशना, भिशेशना। है विशेष नीशेष चार प्रकार की सामान्य होते हैं टीका में यतो हेतु तो हो श्लोक में कहा गया तृतीय पाद में यत यत अर्थात हेतु तो हो इस हेतु से श्रुत्या वेदाख्य पर देवतया श्लोक में दिया श्रुत्या अर्थ वेद नामक जो पर देवता है उसके द्वारा वेद देवता है देवता देवता कहा जाता है पर देवता वेद आख्य पर देवतया पुरुष एवं सर्व इति पुरुष संगीत सुक्त अभी उचित है पुरुष सुक्त में भी ये बात कहा जाता है अर्थात तो ये पुरुष ये अधिष्ठान है वो व्यापक है देह ये तो अध्यस्त है पुरुषलक्षणमी पूर्वश्लोकात अध्याहार अर्थात यहाँ और हो जाएगा कि यत पुरुष संगीते सुक्ते पुरुष पुरुष एवं एव, पुरुषलक्षण उच्यते पुरुष लक्षण तो ये श्लोक में नहीं है क्या पूर्वश्लोक में था पुरुष लक्षण इसको अध्याहार कर लेंगे पुरुष लक्षण सर्व पुरुष इति पुरुष लक्षण उच्यते इस प्रकार के अध्यय कर लेंगे अतः इसलिए कथम सियात अर्थात ये पुमान देह कैसे हो जाएगा पुरुष देह कैसे हो जाएगा अच्छा ये सब श्रुति के द्वारा कहते हैं अर्थात पुरुष का स्वरूप भी कहते हैं व्यापक है निष्क्रिय है तो ये ये देह कैसे हो जाएगा विकारी देह है ये देह कैसे हो जाएगा परिच्छिन्न है ये परस्पर में भेद है अच्छा ठीक है ये श्लोक उच्चारण करेंगे सर्व पुरुष देवे सोते कदम सदे ओ पूर्ण मद पुर य ओम शांति शांति शाति